करियर इन इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में बात की थी अश्विन कुमार जी हमारे साथ थे उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो आइए आज के इस कार्यक्रम को भी सजाने के लिए हमारे साथ हरियाणा से बिलोंग करते हैं राजीव शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और वर्तमान पटना में अभी वो सेवा दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में तो आज हम लोग उनसे बातें करेंगे करियर इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो आप सभी की तरफ से राजीव शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार मैं राजीव शर्मा इस प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूं देना बैंक में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर जोनल ऑफिस पटना में बैंकिंग सर्विसेज एक बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर है और एक चैलेंजिंग कैरियर है बगैर फाइनेंस के कोई भी एक्टिविटी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं चाहे वो ट्रेड हो बिजनेस हो सर्विसज हो तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग हर व्यक्ति के लाइफ में एक अभिनन अंग है उसका और बैंकिंग जो है इसी कमी को या इसी स्फीयर में काम करने के लिए एक कैरियर बनता है जी राजीव शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किसी भी फाइनेंशियल जो सर्विसेज़ है से या सेवा हमको जो है बैंकिंग के बिना पूरा नहीं कर सकते हम लोग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए किन किन बातों की जानकारी हमारे युवा साथियों के पास होना चाहिए या किस तरह से वो इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए कौन सी तैयारी होनी चाहिए बेसिक जो तैयारी है उसके बारे में बताइए बैंकिंग सर्विसेज में एंटर करने के लिए आपको आ, जो इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जी जी जी ये कई तरह से बनते बिगड़ते रहे हैं पहले बैंक इंडिविजुअली करते थे उसके बाद बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की गठन हुआ तो उसके द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट होती थी और अभी दोबारा से आई इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज करके ऑर्गेनाइजेशन है ये करती है टेस्ट लेकिन इसको अब इंडिविजुअल बैंक चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बेसिक तौर पर जो इंडिविजुअल बैंक इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करती है तो ये अच्छी बात है मुझे लगता है कि किस तरह की तो तैयारी है एक विद्यार्थी को बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए पढ़ाई उसकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा इसमें जो एंट्रेंस में पेपर आते हैं फॉलोड बाय इंटरव्यू फार प्रोविशनरी ऑफिसर्स तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन इस तरह के पेपर आते हैं और इनमें स्कोरिंग करना पड़ता है स्कोरिंग का पैटर्न अगर आप समझें तो आप जल्दी इस बैंकिंग सर्विस में आ सकते हैं क्योंकि हर स्टेट का एक जो स्कोरिंग लेवल है वो डिफरेंट है mm -hmm. कुछ साथी हमारे जो कॉम्पिटिटिव हैं बहुत ज़्यादा है, वहाँ के स्टेट के लोग जैसे बिहार है तो उनका स्कोरिंग पैटर्न जो है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो ज़रा हाई रहते हैं इसलिए बिहार के लोग आमतौर पे प्रेफर करते हैं कि दूसरी स्टेट से जो बिल्कुल फार ऑफ स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर है या साउथ की स्टेट्स हैं जहाँ लोग बैंक या गुजरात है जहाँ पर लोग सर्विस के प्रति इतना उनका एट्रेक्शन नहीं है वहाँ से अपील होते हैं तो उनको कम कट ऑफ मार्क्स में भी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इस तरह से ये थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है अलर्टनेस रखनी पड़ती है नॉट ओनली यू हैव टू एक्सेल इन मार्क्स बट यू हैव टू चूज विच स्टेट टू अप्लाई सो देट विद लिटिल मिनिमम मार्क्स आल्सो यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टिप मैं कह सकता हूँ ये आपने दिया है और इस तरह की बातें अगर आपके ध्यान में हों तो ज़रूर इस तरह का जो टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बहुत जल्दी आप क्रैक कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए हमारा जो स्टडी है क्वालिफिकेशन किस तरह से होनी चाहिए और कब से हम लोग इस सेक्टर में आ सकते हैं बैंकिंग सेक्टर हर फील्ड का हर स्ट्रीम के, आ, के लिए खुला हुआ है आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो लेकिन इसमें जो क्वालिटीज़ चाहिए जो एबिलिटीज चाहिए वो है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू भी होता है तो इंटरव्यू में ये देखा जाता है उनके लिए कि किस तरह से आप जो मासिस की फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं ख़ासतौर पे नेशनलाइज बैंक में क्योंकि ये सरकार द्वारा स्थापित किए हुए बैंक हैं और सरकार द्वारा नियंत्रित भी हैं तो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कार्यान्वयन कर सकते हैं उसका उसके लिए ये सर्विसेज ये एबिलिटी देखी जाती है तो इसमें एक तो आपका जो माइंडसेट है बड़ा ब्रॉड होना चाहिए थिंकिंग शुड बी ग्लोबल ऑल दो यू आर एक्टिंग लोकली और उसमें आप ये देख सक देखने की जरूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट <coughs> की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से आपके अंदर एंथूजियाजम है झील है mm -hmm. क्योंकि बॉर को जो चूज़ करना पड़ता है उसके प्लस पॉइंट भी देखने अप्रिशिएट करने पड़ते हैं बट नेगेटिव पॉइंट्स को भी उसको चेक रखना पड़ता है सो दैट इन द लॉन्ग रन द एडवांसेस गिवन बाय द बैंक्स आर फ्रूटफुल एंड डू नॉट टर्न इनटू टू सो इट शुड बी वेरी यू नो गुड रिटर्न गिविंग एडवांसेस प्रपोजल उसके साथ साथ हम जो दूसरी uh, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं mm. जैसे uh, अपने शिशु स्कीम है उसके बाद आपकी जो दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम्स है मुद्रा लोन की स्कीम है mm -hmm. इन स्कीम्स को कैसे हम लोग आ, जो जन कल्याण के mm -hmm. पर्पज से इसको इम्प्लीमेंट करें कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और भी भारत की बहुत भारतीय सरकार की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर मासिस ऑल दर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल बट दे आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कॉमन पीपल और दूसरा हाई अर्निंग हमारे जो ये एडवांसेस हैं उसको भी हम अच्छी इंडस्ट्री को चेक करके और इंडस्ट्रीज में भी क्या साइक्लिक चेंजेस आती रहती हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस इंडस्ट्री को किस वक्त फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारा एडवांसेस सेफ रहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हुए हम इंडस्ट्री को फाइनेंस करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। आ, ये सब एबिलिटीज़ होनी चाहिए दूसरा क्या बाकी फाइनेंशियल सर्विसज भी हम प्रोवाइड करते हैं बिसाइड्स गिविंग लोन टू पीपल एंड वी हैव टू कलेक्ट डिपॉजिट्स अब डिपॉजिट्स लेने की एबिलिटी <laughs> क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बैंक एक साथ काम कर रहे हैं <laughs> ये ऐसी मोनोपोलाइज सर्विसज नहीं है ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता हमें <laughs> तो उसमें competition में अपना niche sector को चुन के हर व्यक्ति अपनी abilities को चुन के वो आगे business करता है और ये ये भारतीय banking में competition सरकारी बैंकों का private banks के साथ भी है और मल्टीनेशनल बैंक्स के साथ भी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ भी है कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी है और रीजनल रूरल बैंक्स के साथ भी है तो ये सारे बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने अपने तरीके से अपने अपने स्पेशलाइज्ड फोर्स या क्वालिटी को देखते हुए अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ये जो इक्िब्रीम है ये हमेशा बैलेंस बिगड़ता और बनता रहता है <laughs> जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से करियर के बारे में बैंकिंग सेक्टर में बात सोच रहे हैं तो ज़रूर उन्हें इन सभी बातों का जानकारी होना चाहिए और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है बैंक को दे सके या फिर जैसे कि आपने बताया डिपॉजिट्स वगैरह करवानी है तो इसका जो एक कला होगा एक टेक्निक होगा उसमें हमको मास्टरी हो सकता है कि हमारी बोलने की जो कला है शायद लोगों से मिलने की कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ है वो अगर हमारा अच्छा हो एक अच्छी सोच के साथ हम अगर काम करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि राजीव शर्मा जी आपका इस फील्ड में कैसे आने हुआ और किस तरह से आप इसमें जॉइंट हुए इसके बारे में बताइए यंग एज में हमेशा देश सेवा का मुझे शौक़ रहा है और सेवा जो है बॉर्डर्स पे भी की जा सकती है आर्मी में भर्ती होके और इनलैंड भी देश के अंदर भी सेवा की जा सकती है तो मैं दोनों तरफ से ओपन था <laughs> लेकिन जब मेरे को सक्सेस मिली एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने की एग्ज़ाम क्रैक किया इंटरव्यू दिया तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ बॉर्डर्स पे सेवा करना अकेली सेवा नहीं है <laughs> कि देश के मासिस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए बैंकिंग एक बड़ी अच्छी सेवा है और आ, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के भी बड़ी एक उम्मीद थी इस लाइफ में और वो वही फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैं और को दे सकूं इस आ, इरादे से मैंने बैंकिंग सर्विसेज शुरू की थी mm -hmm. और इसको स्टडी करते हुए बैंकिंग सर्विसेज को मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि देश का भला करने से साथ साथ अपना ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाता है बिकॉज इफ़ यू हैव समिंग इन यू देन ऑनली यू कैन डिलीवर टू द अदर्स तो मैंने अपने आप को भी बड़ा एक फाइनेंशली बड़ा अच्छा टाइट रख के नॉट ओनली टाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खर्चे कम किए हैं लेकिन <laughs> खर्चे रिसोर्सिस को देख के उसके प्रपोशन में करने के बाद मैंने देखा कि यू कैन एन्जॉय यूर लाइफ विद इन लिमिटेड मीन्स ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग वेरी नाइसली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव शर्मा जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और हम बात कर रहे करियर इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही कि किस तरह से बैंकिंग में काम होता है और ग्लोबली किस तरह से हम एक कॉमन वैन की कॉमन व्यक्ति की भी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है बैंकिंग के द्वारा तो वो सारी बातें आपने बताई और आपने सोचा कि जिस तरह से आपकी भावना थी करियर बनाने की देश सेवा में तो आपने बैंकिंग सेक्टर भी एक सेवा समझ के ज्वाइन किया और उसमें अच्छा कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्क रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबनी 90.4 फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजीव शर्मा जी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पटना में अभी देना बैंक में सर्विस कर रहे हैं और आइए उनसे बात कर रहे थे हम लोग करियर इन बैंकिंग में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और एक युवा साथी को किस तरह की विचारधारा होनी चाहिए किस तरह की सोच होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया और मैं चाहूँगा कि करियर इन बैंकिंग में बैंकिंग में जिन्होंने अच्छा काम किया है और सफल बने हैं सक्सेसफुल लोग हैं जो बैंकिंग में काम करके बने हैं उनके बारे में एक दो एग्जाम्पल ज़रूर दें बैंकिंग में जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है जो रिसेंट एग्जाम्पल हैं उसमें मैं मानता हूँ अपने आइडियल्स को रिजर्व बैंक के गवर्नर जो जा चुके हैं श्री रघुराम राजन जी स्टेट बैंक के अभी चीफ ऑफ स्टेट बैंक मैडम अनुरुधति भट्टाचार्य ये बहुत अच्छे बैंकर हैं क्योंकि बैंकिंग में भी बहुत चैलेंजेस हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स स्थिति है कि इसका किसी भी सिचुएशन का गिवन सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज दर डायनेमिक सो दे आर चेंजिंग सो देर इज़ नो फिक्स सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो ख़त्म होते होते कुछ और ही नया रूप ले लेती है <laughs> तो हमें भी साथ साथ अपने सोल्यूशन को भी मॉडिफाई चेंज और उसको सुटेबल बनाना पड़ता है uh, अभी रिसेंट एक्टिविटीज़ uh, में जो फाइनेंशियल सिचुएशन से रघु राम राजन अपने तरीके से उन्होंने काम अपना टेन्योर निभाया वो मुझे बहुत पसंद आया आ, अभी भी जो मैडम भट्टाचार्य जो स्टेट बैंक के साथ एसोसिएट बैंक है उन्होंने मर्जर की स्थिति में काम कर रही हैं और बाकी जो एसोसिएट बैंक थे स्टेट बैंक के स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बीकानेर जयपुर स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रेवन वगैरह इन बैंकों को साथ मिला के उनके एम्प्लॉज़ को आ, और एम्प्लॉज़ यूनियन को साथ मिल बात करके उनको ये विश्वास दिलाके कि बैंकिंग में उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा स्टेट बैंक में विलय होने के बाद भी इस सिचुएशन को वो फेस करके एक बड़ा अच्छा ग्लोबल बैंक स्टेट बैंक को बना रही हैं ये एक सफलता का उनका उदाहरण है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं तो पहले जिस तरह मैन्युअली काम होता था आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रहा है टेक्निकल चीज़ें यूज़ हो रहा है एटीएम पे एटीएम सारी चीज़ें आए थोड़ा सा इसके बारे में जो टेक्निकल चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताइए बैंकिंग जो है क्योंकि इसमें स्पीड जो है स्पीड ऑफ सर्विस बहुत मैटर करती है हु हु. और क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत मैटर करती है उसको ध्यान में रखते हुए जो बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हुआ है ये उसके अंदर बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक लीप है एक छलांग है और इस वक्त इन सर्विसेज की वजह से आप घर में बैठे हुए बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और सारा पैसा जो है अपने अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं सारे पैसे का जो पेमेंट है ऑनलाइन करके आप आ, कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं तो ये ऑनलाइन सर्विस कम्प्यूटराइजेशन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ़ बैंकस की वजह से सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई हैं यानी कि जैसे कहना चाहिए कि ऐट द स्पीड ऑफ थाट एंड एट द क्लिक ऑफ़ द बटन यू कैन अवेल ऑल द सर्विस ऑफ बैंकिंग और इस ये बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए चैलेंज भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंटरवेंशन है और टेक्नोजी को लेवल को मेनटेन करना है उनको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना और इस वजह से ये जो चैलेंज़ हैं ये अलग तरह के हो गए हैं इसका फायदा ये हुआ कि ये मास सर्विसेज जो हैं ये प्रोवाइड कर पाते हैं हम लोगों को बहुत ही अच्छी बात है राजू शर्मा जी आप बता रहे हैं कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो है एक लिफ्ट का, का काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने में और लोगों को घर बैठे सब कुछ करने का एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है आप घर बैठे बैठे जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी में पे ए जो है जिसके माध्यम से लोग अपनी छोटी मोटी जो जो ख़रीदारी है उसके थ्रू कर सकते हैं तो इसका एक सिंपल विधि कैसे करते हैं वो बताइए जैसे भारतवर्ष जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है कैसे हम फिज़िकल कैश का इस्तेमाल कम करके ऐप बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो इसमें पे है आधार एनेबल्ड सर्विसेज हैं भीम ऐप है ये सब ऐप जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसके बाद जिसको भी पेमेंट करनी है उसका स्कैन करके पेटीएम कोड को और हम उसको सर्विसेज उसका अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं, नहीं। ये सर्विसेज में बहुत सिंपल सर्विसेज हैं और जिससे जिसको आप पेमेंट करना चाहेंगे वो भी आपको इसमें असिस्ट कर सकता है नहीं, नहीं। और इसके बाद क्रेडिट कार्ड्स भी हैं और ये सब जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ और इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज की तरफ हमारी बैंकिंग जा रही है नहीं, नहीं। ये एक बैंकिंग के कैरियर में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बैंकिंग का कैरियर आई के, के थ्रू क्लर्कल कैडर में भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर में भी ले सकते हैं इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज ऑफिसर हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर जो रहते हैं वो स्केल वन में रहते हैं और जो स्पेशलाइज ऑफिसर हैं वो स्केल वन से लेके स्केल फोर तक चीफ मैनेजर लेवल तक भी डायरेक्ट एंट्रेंस है और किसी किसी सर्विसज में जहाँ बैंकों को बहुत जल्दी ज़रूरत है टेक्निकलीबल्ड uh, ऑफिसर्स की तो एजीएम लेवल असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर लेवल पे भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं है। इनके अंदर जो हायर लेवल की हैं उनमें ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में कि पहले प्रीवियस बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका आ, लेकिन ये कैरियर जो है ये बात आपको एक बड़ा अच्छा कैरियर है और इसमें प्रमोशन की संभावनाएँ असीमित हैं अच्छा भारतीय बैंकिंग में आप बैंक किसी भी बैंक के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ भी बन सकते हैं और इसके लिए जो बीच का रूट है स्केल वन से लेके स्केल सेवन तक या अप टू जनरल मैनेजर ये वेरियस पोजीशंस हैं ऑफिसर के बाद मैनेजर सीनियर मैनेजर चीफ मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर इसके बाद भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ई ऑफ बैंक्स ये भी बन सकते हैं चेयरमैन भी बन सकते हैं इसके बाद बावजूद भी बैंकों का टॉप एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपकी पोस्टिंग रिजर्व बैंक में एज ए डिप्टी गवर्नर और जो बहुत सफल बैंकर हैं वही ये हेड करते हैं द पोस्ट ऑफ गवर्नर आल्सो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव शर्मा जी मुझे लगता है कि हमारे युवा साथियों को बैंकिंग सेक्टर में अगर, अगर अपना करियर बनाना है तो बहुत ही अच्छा करियर है इसका इज इस द लिमिट कह सकते हैं कितने भी आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप हमेशा सतर्क रहे अटेंशन दें और जो भी विधि विधान समय समय पर होता है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए आपको और लोगों को जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो जीन सर्विस होनी चाहिए और जिस तरह की जो रिक्वायरमेंट हैं वो आप पूरा करते जाएँ और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग तो एंट्री कर लिया अपने बैंक में सर्विसेज के लिए एज ए क्लर्क के रूप में तो क्या क्लर्क बनने के बाद कितने साल के बाद उनकी पोस्टिंग बढ़ती है या किस तरह की विधि विधान है उसके बारे में क्लर्कल कैडर में एंट्री करने के बाद आप अपने ही बैंक में भी प्रमोशंस ले सकते हैं और, उसकी विधि क्या है आ, उसकी विधि जैसे एक डेफिनेट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए Uh, कई बैंकों में इसको तीन साल भी रखा गया है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ढाई साल भी कर दिया गया है इसके बाद बैंकिंग क्वालिफिकेशंस हैं जैसे जीआईबी uh, एक क्वालिफिकेशन है सीआईबी क्वालिफिकेशन है इसके लिए अगर ये आपने क्वालीफाई किया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की क्वालिफिकेशन हैं ये तो आपको उस जो मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस है उसमें भी और कंसेशन मिलते हैं और uh, दूसरे बैंकों में भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए जैसे जैसे न्यूज़पेपर में एडविजम डालती है उसको रिस्पोंड करके आप दूसरे बैंकों में भी एज ए प्रोवेशनरी ऑफिसर जा सकते हैं और कैरियर में जंप और भी ले सकते हैं आप स्केल वन ऑफिसर जो है सी जा सकते हैं क्लरिकल वाले स्केल वन के लिए जा सकते हैं तो डिफरेंट प्रोमोशन uh, uh, जो हैं आप बिफोर टाइम भी ले सकते हैं अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन और एबिलिटी है तो <laughs> जी राजीव शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर इन बैंकिंग के बारे में जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो उनके मन में अगर बैंकिंग सेक्टर में जाने की वो सोच रहे हैं तो सारी बातें उनके पास आ गई होंगी बैंकिंग सेक्टर में हम लोग कैसे जा सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं वो सारी बातें उनके समझ में आ रही हैं ऐसी आशा करता हूँ और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होती रही है तो कौन सी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको काफ़ी सुदिंग लगा एरिया के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताइए मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाऊँ कि लोग मेरे काम को भी एक तारीफ करें और वही मेरे लिए बेसिस बनता है मेरे लिए आगे और अच्छा काम करने के लिए मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहता है डिफरेंट पोस्टिंग्स में, में काम करते हुए मुझे हरियाणा और पंजाब में काम करना बड़ा चैलेंजिंग लगा आ, उसका मुझे एडवांटेज ये था कि मैं उस कल्चर से भी काफ़ी वाकिफ था और अगर आपको वहाँ की कल्चर मालूम है तो आप जल्दी उनसे बातचीत करके और कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं आ, और क्योंकि आजकल बैंकिंग में जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एन एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और उसको ठीक करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जूझ रही है तो उस काम को करने के लिए मैंने रिकवरी में बड़ा अच्छा सफलता हासिल की थी हरियाणा और पंजाब में जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको अपने लोकल लैंग्वेज जहां पर आपको अपना जो भाषा है उसका भी एक बेनिफिट आपको मिला हरियाणा और पंजाब में आपने काम करते हुए और इसके साथ ही जहाँ चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा था किस जगह पर और बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो चैलेंज जाते हैं वो कौन कौन से चैलेंज हमको फेस करने पड़ते हैं पहला तो आपका रिक्रूटमेंट है वो एक आपने अगर पहला लेवल क्रॉस कर लिया उसके बाद जो फर्दर प्रोमोशंस हैं दैट मेनली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू अच्छा पूरा इंटरव्यू के ऊपर हाँ जी और उस इंटरव्यू में वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देखते हैं और पोटेंशियल अप्रेजल भी देखते हैं हाउ यू कैन बी सुटेबल फॉर द हायर जॉब्स कई बार ऐसा भी कैंडिडेट्स होते हैं कि जो अपनी प्रेजेंट जॉब को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं हुँ हुँ. लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की और कुछ अपने जॉब में ठीक ठीक कर रहे हैं बट दे है विजन फार शोल्डरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो जो पोटेंशियल अप्रेजल है वो भी बड़ा काम करता है और वो डिस्प्ले करना आपका विजन जो है जितना ब्रॉडर होगा जितना एक काम को चाहे काम छोटा भी हो लेकिन उसको अगर ब्रॉडर विजन से आप देखेंगे तो उसको सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी तो विजन जो है हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए देन ऑनली यूबल टू शोल्डर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा हमारी युवा साथियों के लिए एक मैसेज जरूर दे कि वो बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश uh, करे और पूरी तरह से सक्सेसफुल बने फाइनेंस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन whether it is in financial services or other services also As all sectors of our nation finance is the main you know one of the important aspects of any organization too go ahead to uh, banking career mein agar safal hona hai aapko to ye aapko ye dekhna chahiye ki ek ye jo finance hai ye badi precious uh, commodity hai iska misuse nahi hona chahiye na na sirf uh, sanction ke samay disbursement bhi और उसकी मॉनिटरिंग भी मॉनिटरिंग एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द हेल्थ ऑफ एनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज साउंड तो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट को हमेशा रखना चाहिए आप वही फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट uh, कर सकते हैं वही पैसा उधार दे सकते हैं जिसको आप uh, संभाल के उसमें से अर्न कर सकें और उसको रिकवर कर सकें mm -hmm. तो ये किसी भी फाइनेंशियल एसेट की जो लाइफ है वो डिसबर्समेंट से शुरू होकर मॉनिटरिंग और रिकवरी तक खत्म होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारी युवा साथियों के लिए और मैं चाहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के लोग भी सुन रहे हैं और यहाँ ट्राइबल एरिया में लोग भी सुनते हैं इस रेडियो को एक बचत योजना जो सहज अपने घर से शुरू करे वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा टिप बैंकिंग सर्विसेज इतनी फैल गई हैं कि जहाँ जहाँ अगर बैंक नहीं भी है किसी भी गाँव में तो बैंकिंग कॉरस्पोंडेंस बी या बैंक मित्र बैंकों ने अपॉइंट कर रखे हैं जो आपके घर आके आपका खाता भी खोलेंगे और आपको इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए सबसे पहले हर व्यक्ति को बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए तो उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स इम्प्रूव होंगी और अपने पैसे को गलत जगह पर ना खर्च करके उसको जो अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए एक बचत करने की आदत पड़ने से ना सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं बट अपने बच्चों को अपने समाज को भी एक अच्छी आदत में डाल सकते हैं वही बचत की और पैसा आपका जब उसको कोई इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन है हेल्थ सर्विसज हैं बीमार हो जाता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस व्यक्ति की फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी होंगी बैंक उसको लैंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता है जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़कर बहुत ही अच्छी बात यह आपने बताया कि इस तरह से हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं उसके लिए आपने कहा बैंक में अकाउंट होना बहुत जरूरी है और वेस्ट खर्चा जो है आपके कम हो कहीं भी ऐसे जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए जहां पे रिटर्न का कोई गारंटी ना हो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट ना करें और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने के लिए कंटिन्यू आपको जो है थोड़ी थोड़ी बचत करनी जरूरी है तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे युवा साथियों को मैसेज भी आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दन्यवार। बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमने करियर इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बातें सुनी हैं और मैं चाहूंगा कि आप अगर बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं फ्रेम करना चाहते हैं अपने करियर को बैंकिंग सेक्टर में तो जरूर इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और जितना हो सके अपने विजन को क्लियर रखिए और हर इस सेक्टर में बहुत ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए क्लर्क के लेकर आप जीएम तक बन सकते हैं बीच में बहुत सारे पढ़ाव हैं लेकिन जितना आपके पास अनुभव है धैर्य है तो आप बढ़ सकते हैं तो अपने मोटिवेशन को कायम रखिए और अपने करियर में आगे बढ़िए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी समलायक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कते रहो